बाद में क्रिया योग का वर्णन किया जब वहा है तीन बार को कथन करते हैं, और शास्त्रों में तो पचासों बार आ चुका है कि जब तक अपने अहंकार का समर्पण पूर्णतः हम नहीं कर सकते हैं तब तक, तक अपने इस जीवन हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह अहंकार ही सबसे बड़ा बाधा है अहंकार का कारण क्या है कोई बता नहीं पर तस्मा पराम पशिरा धीर ब्रजवात्मा चक्षर में थोड़ा रह गया तद तो अभाव मैं तारस अग्रबुद्धि अभावत आत्मा न दृश्य आत्मा का अनुभूति नहीं हो रही तद तो आदर्श आदर्शन कारण प्रदर्शनार्थ बल्यार तारस आत्मा के आदर्शन के कारण ये भूत जो बुद्धि की दुर्दशा है उसी को बदाने के लिए अगले वल्य आरंभ की जा रही है क्योंकि श्रेय मार्ग का प्रतिबंध का कारण क्या है यदि उसको हम जान लेते हैं तो तब अपना आया यत्न तुम शक्य उस प्रतिबंध को, को दूर करने के लिए या प्रतिबंध का कारण को दूर करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं इसीलिए नान्य था और उसको जाने में हम करेंगे कैसे कि हम बाद के ही पता ना चले तो दूर कैसे करोगे? जैसे कई बार गाड़ी चलती चलती गई और रुक गई खट से अब आप उसको बोनट खोलेंगे और लगाए रहेंगे लगाए रहेंगे दिमाग लगा रहे हैं पता नहीं चल रहा है चालू नहीं हो रही बार बार जो उसके वो स्कूटर में होता ना क्या स्टार्टर उसको खोला रगड़ा रगड़ा बहुत कुछ करते है लोग देखता हूँ बार बार पैर मार रहे है कुछ नहीं होता परेशान अंत में धक्का लिया मारे मारे ले चलना पड़ता है तो जैसे हमें यदि प्रतिबंध का पता नहीं चलेगा तो सारा जिंदगी को धक्का मारे मारे ले जाएंगे और जब तक तो मैकेनिक के पास पहुंचेगी अमराज जी वहां खड़े हैं तैयार तो जैसे वो मैकेनिक लूटने को तैयार है वो भी करता है क्या ओरिजनल पार्ट से निकालता डुप्लीकेट डाल देता है कहता कल आइए तब तक तो तो तो अपना काम कर देता पूरा कहीं अमराज जी भी कहते अब कल तुम्हारा अगला जन्म ही आएगा छोड़ो अब कुछ नहीं होने वाला तो इसलिए कहते यहाँ पर हमें इतना सतर्क होना पड़ेगा जानना जरूरी है ये प्रतिबंध का कारण क्या है उसको जाने बिना नान्य था उसको जाने बिना जो जा है हम उस प्रतिबंध और उसके कारण को का अपनायन नहीं कर सकते उसी प्रतिबंध को बता रहे जैसे परमात्मा का ही खेल था कौन काम? किया काम परमेश्वर ने किया स्वयं स्वयं हो परमात्मा ने क्या किया है परांच इन सारे इंद्रियों को अपने विषयों की ओर बहिर्मुख कर दिया है बहिर्मुख करके मानो एक तरह से हम सबको हिंसित कर दिया तो इमारी खानी मन इंद्रिया पर बहिर्मुख करवा वेतरण हिंसित परांगे उपी बाहरी देखते रहता है न को देख नहीं सकता है कहने का मतलब देखिए जितने भी शास्त्र हैं, पूरा जोर देते प्रत्यान के इसका मतलब क्या है आप इस बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुख करने के प्रयास करो और सबसे बड़ा दुर्दशा है दुर्भाग्य समझो जितने भी योग शिक्षा देने वाले और विधान शिक्षा न शास्त्र शिक्षा देने वाले जितने भी लोग हैं कोई भी प्रत्यार का नाम नहीं लेते और अभ्यास सिखाते भी नहीं है ना करते खुद न कराते दयनीय स्थिति ये इंद्रिया बहिर्मुख न होते तो सवाल ही नहीं होता क्या आज परेशानी और इतने बहिर्मुख हो चुके थे लाखों योनियों में भटकते भटकते भटकते भटकते बहिर्मुख इतना दृढ़ हो चुका है आज जब जब उसको अंदर लाने की चेष्टा करो तुरंत मुंड को तो न्याय से उछल खुलकर बाहर चढ़ा जाता है आपके हाथ से बाहर हो है फिर पकड़ के लाना पड़ेगा फिर बाहर जाएगा ये चक्कर खुद से लड़ाई लड़ना है यही महाभारत युद्ध अंदर होगा और ये इतना जरूर है दृढ़ता पूरा, व्यक्ति यदि बीस इक्कीस दिन भी प्रत्यहार का परिपक्व अभ्यास कर चौबीस घंटा लग जाए इसके पीछे दिन से बाईस दिन लगेगा नहीं बाइस वजन आपको मुक्ति मिल जाएगी इन लगे तो सही लग नहीं सकता कारण एक तो मुखा का भाव है मुमुक्षा का तो इसमें लगने में कोई देर नहीं लगेगा कोई शम दम जो दीक्षा लेगा। वो समस्या ये होता है उसका कारण भी ये क्या है फिर वो उठेगा अनेक वासना वासना अक्षय के लिए भक्ति चाहिए भक्ति का अभाव फिर घूम फिर के आते हैं ईश्वर को निधान उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा भक्ति की जरूरत है और भक्ति तब होगी जब निष्काम कर्म कर उसे लिया जैसी भी कथा सुना कुछ भी सुना आपके हृदय में कोई असर नहीं करेगी मगर मच के आंसू भले बह भी जाए इन वास्तव में अपने अंदर से जीव पर भ्रम का जो आध्यात्मिक भेद के कारण उत्पन्न दुख के प्रति कोई दुखी नहीं है इस दुख से वह दुखी हो जाए तो अवश्य ही वह इस जगत की ओर देखेगा वो व्यक्ति कश्चित वह कोई कोई धीर ही होगा जो इस दुख को समझ सकता है बाकी लोग सभी बाहर के दुख को समझ रहे हैं शारीरिक दुख समझ में आता है उनको प्राणी दुख समझ में आता है उनको मानस दुख समझ में आता है उनको बौद्धिक दुख भी समझ में आता है लेकिन जो जीव ब्रम्ह का आध्यात्मिक भेद जन जो वास्तव का विद्यात्मक तो दुख है उसके और किसी का भी दृष्टि नहीं जाता इसलिए उसने कहा न स्व ज्ञान जो अतीव्र इस अपने अंदर जो विद्यमान ज्ञान रूपी जो सकल दुखों दुख का जड़ बुधा दुख स्वरूप वस्तु है उसका पहचान कर उसको उखाड़ने की इच्छा वाला कोई नहीं ऐसा कोई है तो वो धीरे कश्चित धीरा वो व्यक्ति क्या करता है आवृत्त चक्ष आत्मान अमृतत्व छत्मारम इच्छा वह सकल इंद्रियों को प्रत्यार के अदर करके भीतर की ओर करके बहिर्मुखता को मिठा कर अंतर्मुख होकर के अमृतत्व इच्छन मोक्ष इच्छा करता है इच्छा करते हुए वह व्यक्ति ही स्वस्वरूप को अनुभव परागंती गांची बाहर की ओर जाते रहते हैं हमेशा और खानी तदुपलक्षिता ने श्रोत्रादीन इंद्रिया खास है श्रोत्र इंद्रिय है ना भोजन क्यों कर दिया अनेको श्रोत्र इंद्रिया हमारे पास है क्या इसलिए कह दिया तो श्रोत्र जो सारे इंद्रियों को ही लेना है खानी तुच्छ पर शब्द प्रकाशना ये, ये प्रवर्तन थे वे सारे के सारे वास्तव में जो है शब्द आदि विषयों को प्रकाशन करने के निरंतर प्रवृत्त हुआ करते हैं इस बात तानि स्वाभाविक आता वितरण दो हिंसित वान हड़न कृतवान नित्य जिसलिए ऐसा है इसलिए स्वाभाविक आवाभाविक स्वभाव वाले इन इंद्रियों को बहिर्मुख करके मानो वितरण तो हिंसित वान किया हुआ है कौन किया और स्वयं परमेश्वर स्वयं स्वतंत्र होती न परतंत्र मन परमेश्वर है स्वयमे अर्थात स्वतंत्र होती स्वयं स्वयं ही है या अत्यंत स्वतंत्र है स्वतंत्र होती न कदाचि परतंत्र क्षण मत्र के लिए विवाह परतंत्र नहीं होता वो स्वयं परमात्मा कहीं और नहीं है बाहर नहीं है वो खुद ही है हम लोग हैं हम लोग जो है इस अविद्या माया के साथ शादी कर लिए हैं और उसी के पीछे पीछे फिर रहे अब आपको भूल गए अपना शक्ति सामर्थ्य को भूल जाते हैं और उस अविद्या माया और भी पत्नी का पीछे पीछे घूमते हैं वो जहाँ ले जाना चाहेगी जहाँ न जाना चाहेगी वही कर रहे हूँ अब उस अविद्यापत्नी को छोड़ दो स्वतंत्र आप, आप स्वयं है आप अपने आप को हिंसित किए कोई दूसरा हमने हिंसित नहीं किया है स्वयं अपने स्वयं को विस्मृत हो गए जैसे आजकल की पुरुषी का यही हाल है पति अपने सामर्थ्य को भूल जाता है और पत्नी का चाहे ऐसे लट्टू बन जाता है सारा थंखा लाकर उसको दे देते फिर भाई उसी से पांच रूपये मांगना पड़ता क्या दुर्दशा हो जाता कहीं मंदिर वगैरह भी जाए हाँ भगवान को चढ़ा पूछना पड़ता है कितना डालू हमने देखा है स्थिति हरे आश्रम में से हरिद्वार में मंदिर में देखते थे हम दृश्यों को भी साथ साथ देख लेते थे वो आते थे जोड़े जोड़े यात्री आते हैं ना पति पत्नी वो जो पूछता है वो कची ये एक रुपया को नहीं है मांगेगा तो एक रुपया देगी तो वो डालेगा क्या स्थिति है तुम्हारी अपनी जो पुरुष तो कहा गया है वो लेकिन वो उसका पीछे विद्या का माया का पीछे जैसे हम लोग है वैसे वो भी अभी चार ग्रस्त थी तो क्या था? तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो है वो कोई और नहीं है और हमारा ही अपना स्वरूप है हम स्वयं ही दुर्दशा में पड़ गए हैं तस्मात परांग मने पराप रूपान अनात् शब्द आदि पश्चिम उपलब्ध है उपलब्ध ये जो उपलब्ध उपलब आत्मा है वही स्वयं स्पष्ट ये जो उपलब्धा है यही स्वयं आत्मा है कि स्वयं ही स्तर से कर लिया है अतव जो है क्या हो गया अब वो स्वयं बाहर शब्द जो विषय हैं उन्हीं को भी उपलब्ध करके करता है और अपने आप को इन सगल विषय के ज्ञाता मान लेता है नत्मा आत्मा न आत्मारम्भ है आत्म प्रयोग किया हुआ लेकिन अंतरात्मारम्भ से ही समझना चांदस विभक्ति लोग है अपने अंतरात्मा को वो नहीं देखता एवं स्वभाव कश्चित लेकिन ऐसा स्वभाव है सभी के अंदर लेकिन कोई कोई ऐसा भी तो होता है सभी नदी को गंगा जब बार पार करे इस मौसम में तेज धार का बीच में सभी नहीं कर कोई कोई होता है जो गंगा पर चल देता सब नहीं कर पाते, और बार बार भी कर ले कोई इन विपरीत धार से चल पड़े तो और विमान, महान एक बार दो तीन विदेशी आए और गंगा सागर अभी तो आपने देखा रिजगी से गंगा सागर गयी ये तो कुछ नहीं गंगा सागर से गंगोत्री जाने की चेष्टा किया और चला आया इलाहाबाद में क्या हुआ महात्मा ने देखे तो अमर गंगा जी की जो है अपमान है मात ने मंत्र मार दिया नौ नो आगे नहीं पीछे नहीं वही हिर के वही घूमते परेशान हो गए क्या हो गया फिर बहुत पता लगाते लगाते वो पूरा तीन दिन लग गया उनको पता लगाने में क्या तमाशा हुई वो असल में पता इसलिए चल गया वो पंडों से बोल दिया महात्मा ने देखा हमारे गंगा में, में कितना ताकत है हमने मंत्र मारा आप देख आगे बढ़ने देगी माँ बढ़ने नहीं देगी आगे आओ पंडों ने जो है बता दिए फिर आके बड़ा माँ फिर मांगे वो नहीं कर रहे हैं कि माँ का अपमान नहीं है हम केवल एक संभावना को प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों में कहते हैं कि जो विपरीत धारा चलना किसी किसी की सामर्थ्य तो प्रयत्न है, लिया अवकाश तो।, तो उसने कहा इतना ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ दुनिया भर बोला गंगा जी की पूजा पाठ कराया विदेशियों धोती पहनो छुट्टी लगाओ चलो सब पहरा दिया पहले छोड़ा नहीं और विदेशी भी अपने नहीं वो तो ऐसे लोग हैं कि बस कुछ ही मत उन चीजों में तो बिल्कुल तैयार अब भोग करके पूजा पाठ हवन वन सब हुआ अब उसने कच्छी किया अग्निकुंड ली थोड़ी और वही मंत्र बोल फिर चलो आते आते यहाँ तक है आगे बढ़ गए दे। देह प्रयाग से आगे प्रेम बहुत कोशिश किया जैसे जब उल्ला उठकते हैं फिर जैसे फिर वहां आगे हार मानती इन फिर भी हजार सौ किलोमीटर विपरीत धारा चल पड़े घर तैरे नहीं नौका आए तो इन भी धय दिवा गए, और की युक्ति नहीं चल पाई आगे उस धार तक नहीं पहुँच पाए लक्ष्य तक इसलिए दृष्टांत वो ले रहे भाषकर कश्चित नद्या प्रतिश्रोत प्रवर्तन इव जैसे कोई व्यक्ति होता है जो नदी के प्रतिस्रोत भी प्रवृत्नी की क्षमता रखना है ठीक उसी प्रकार समझो यहाँ भी धीरो धीमान विवेकी जो धीमान होगा जो विवेकी होगा ओ प्रत्यत्मा हम प्रत्यक्ष अथो आत्मा चाहिए प्रतिगात्मा सर्वोदात्मा प्रती आत्म शब्द रूढ़ो लोके अत्यंत अव्यवहित स्वस्वरूप नहीं प्रतीचि शब्द आत्मपरक होकर के रूढ़ है इस लोक में भी मान्य स्वीन वस्तु नहीं विपत्ति पक्ष अभी त्रैव आत्म शब्द वर्त है विष में भी आत्मा का आत्म शब्द इसी में रूढ़ लिंग पुराण का श्लोक दे रहे है योति अजा दत्ते यत तो, तो भाव तस्मात्मेति की उत्यते लिंग पुरा पहले स्वर्ग सत्तरवे अध्याय छियानवे श्लोक एक सत्तर जो सब को प्राप्त कर लेता है यच्च आदति का उपसंग्रहण भी कर लेता है ग्रहण कर लेता है यच्छ अति विषय जो विषयों को भोग भी करता है अनुभव करके ग्रहण कर लेता है इस शरीर मेरे रेहा परिचिन्न भाव को प्राप्त करके यक्ष जो कि सर्वत्र व्यापक होकर निरंतर अवस्थित है तस्मात इसलिए ही इसको आत्मा कहते दे। हैं पहले वित्पत्ति में आत्मा शब्द आप धातु से बना दूसरी तुथ में आदा आदते आदा आदत् आर्व धातु से बना और ये अतभक्षण से बनाया संतो बाबा यहाँ पर अदसापत्ति गमने से बनाए इन चार धातुओं के द्वारा आंगयो दा आप अदभक्षणे और अत सात्य गमें इन चारों धातुओं से आत्मा शब्द के रूप बनता है और जो अर्थ चारो दातों से निकलता है शब्द अर्थ सात वह अर्थारू वस्तु में घटता भी है क्योंकि यह सबको प्राप्त किया हुआ है, है निकम पहले जो जगह इत्यादि पहले कह चुके हैं और पहले से ही सबको प्राप्त किया हुआ क्योंकि सर्वत्रो व्यापक है, है। सबको ग्रहण किया हुआ है। जो सर्वत्र व्यापक जो सबको ग्रहण किया क्यों उसी से परिचन्न होकर सब कुछ उपलब्ध हो रहा है और सभी विषयों के संबंध के साथ विषयों का उपभोग करने वाला भी वही है क्योंकि अंतिम मुख्य है जो सर्वत्र व्यापक होने से यदि आत्मशब्द स्मरणा पुराणात्मक स्मृति में यह बात कहा गया है जो सबको व्याप्त करता है सबको ग्रहण करता है इस लोक में सगल विषयों को भोगता भी है और इसका सर्व सद्भाव सर्वत्र विद्यमान है इस आत्मा कम प्रत्येगात्मान स्व स्वभाव उस आत्मा के स्व ने जो स्वभाव है उसको वह अच्छब अपश्यप अनुभव करता है इस करते। काल अनियमान वेद में काल का कोई नियम नहीं होता है अच्छत प्रयोग कर दिया है लेकिन वो होता है पश्य अर्थ में कथम पश्यती इतनी किस प्रकार से अनुभव कर पाएगा अजावृत चक्ष आवृतम चक्ष श्रोतराजादम श्रोत्रा जो इंद्रिय समूह है वो चक्षु चक्षु सबसे सबको ले लेना अशेष विषया सकल विषयों से जो आवृत कर लिया निवृत्त हो गया है जो पुरुष उस पुरुष को कहते हम हैं हम आवृत चक्षरा विशेष सृत प्रत्येगा इस प्रकार से इंद्रियों को संस्कार से कर दिया हुआ पुरुष है वही व्यक्ति इस का अनुभव कर सकता है नहीं बाह्य विषय आलोचना परतम प्रत्येगा क्षणम एक, एक संभव थी बाह्य विषयों का आलोचन विषय को ग्रहण करना पर कजो है व्यक्ति जिसके आत्मा का एक क्षण है वा एक कस्या संभवती एक कस्य नहीं ये दोनों ही बात ध्यान में रखना है बाह्य विषयों की आलोचन पुराय रहने वाला और प्रत्येक आत्मा साक्षात्कार करना है, दोनों ही अलग अलग बात है जो बाह्य विषयों की ओर आलोचन करता है अर्थात तो उसके चिंतन भी करता है अध्याय विषय अनुपूर्ण सा भगवान ने जो कहा है उसका चिंतन करने वाला अभी इस प्रत्येक आत्मा की कभी भी नहीं कर एक बने एक ही व्यक्ति दोनों काम एक साथ करे नहीं हो सकता हृदय आत्मा हो और विषय क्षण भी हो उभि एक न संभव कि या तो अंतर्मुख हो सकता है तो बाहर मुख हो सकता है दोनों एक सब कैसे हो बैर मुख भी हो अंतर्मुख भी हो ये दोनों ही नहीं हो सकता इसलिए वो जो श्लोकों में स्त्रोत्र में था ना मुक्ति मुक्ति प्रदाय उसका यही अर्थ करना पड़ेगा वत जीवन तावत भुक्ति में वो मुक्ति और क्या रास्ता है क्योंकि भुक्ति मुक्ति एक साथ एक वचन एक पुरुष ना असंभव है और आप भुक्ति विचार हो मुक्ति भी चार तो एक ही मारा रास्ता वहां पर तो भाई जब तक जिंदे भोग कर लो तो मरने के बाद भोग क्या मतलब है इसलिए जब तक जिंदे भोग तो कर लेना है मरने के बाद मुक्ति पा लेना जीते जी मुक्ति तो ऐसे व्यक्ति को मिलेगा नहीं जो दोनों चाह रहा है कि दोनों एक अधिकारी का विषय नहीं है परस्पर वरुदत्वा एक अज्ञान का मामला ज्ञान का मामला है एक अविद्या अधीन होकर सकल भोग करेगा एक तो कर जो स्वरूप में निष्ठा होगी दोनों बहुत फर्क है ना इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं दोनों के बाद छे च एक न संभव होगा स एवं संस्कृत प्रत्येगा पश्य और विषय पर एक नवती दोनों को इकट्ठा लेना है बाह्य विषय का जो चिंतन परकता अथवा इस प्रत्येगा बाह्य विषयाचल पर प्रत्येगा ये दोनों, के दोनों एक अधिकारी नहीं संभवती एक अगर एक कालावत न एक देशावत न देशा संभवी नहीं है किमर्तम पुनरुत्थम माता प्रयासर सह प्रवृत्ति निरोधन करवाम पुनः थम क्यों इस प्रकार गया है क्योंकि ऐसा है देखो माता प्रयास न स्वभाव प्रवृत्ति निरोधन करना पड़ेगा न एकदम जो तैरना नहीं, नहीं तो उसको नदी में फैंग दो विपरीत धारा में चले तो सीधे धारा में भी डूब जाएगा विपरीत धारा क्या वो तैरेगा वो तो पहले तैरना सीखना पड़ेगा तालाबलों में इधर उधर स्विमिंग पूल में फिर धीरे धीरे धीरे सीखते सीखते और बैक श्ट्रोक श्ट्रोक कि वो बटरफ्लाई अनेक है ना वो सारे स्ट्रोकों को सीखेगा वो सब जाके जम्मा है कि उसकी हिम्मत आएगा फिर सीधे धार में आर पार करने की चेष्टा करेगा उसके बाद ना करते कर दस बीस साल लग जाएगा जिंदगी अभ्यास का विपरीत धार में जाने की क्षमता आएगी उसी प्रकार यहाँ पर भी महदा प्रयास है नीरोधअक स्वाव प्रवृत्ति निरोध को हम यह कर 20 साल की जरूरत नहीं वह तो भौतिक मामला है यहाँ कोई भौतिक मामला नहीं है इतनी अभ्यास की जरूरत नहीं 20 के दिन का अभ्यास बहुत होता है केवल के आपकी आंतरिक संकल्प शक्ति को परिपक्व करना है दृढ़ करना है बैठ गए तो बैठ गए खेलना नहीं कुछ भी हो जाए घंटी बजे चाहे कोई सेठ आ जाए कोई भेंट ला दे गीता में भी आज भी है संतुष्ट बोलेंगे तो इंद्रिया तो वो तो चलते तो। तो तो ही रहेंगे इंद्रिया तो चलते ही रहेंगे बैठे बैठे लोग कौन आया कम से से से उठो नहीं, शुरू में तो तो तो चालू करो। अरे कुछ तो तो कह रहे एक साथ पूरा तो नहीं पहले इतना तो करो जाके से स्वागत करना तो बंद कर दो नहीं? तो भंडारे पर्चे भाड़ के फेंक दो यहीं से शुरू करो तब तो भगवान के भरोसा का पता भी चलेगा ये संकल्प से आ जाता है टपक जा कितना तब पता चलेगा अगर जब पर्ची नहीं मिले तो वो कोतवाल में पकड़े कमीशन तुम दे भाई लक्ष्मण दस को जरूर दे देना मेरे को और <laughs> <laughs> से कहा टपकेगा ऐसे लोगों के सामने टप गया क्या कहना आसान है कर रो हो तो पता चल जाए कि हमारे पास रहने वाले परेशान होते क्या हमारे वजह से कहीं यहाँ कोई बनार का पर्ची नहीं आता <laughs> हमारे भीम परेशान रहता था आपने ऐसे क्यों कर दिया मैंने क्या कोई कोतवाल का एंट्री नहीं हो सकती वो फेंकेगा पर्ची बाहर फेंक देखिए गेट के अंदर आया अंदर नहीं आ सकता डांट दिया हमें तो फालतू तुम तो लोग आते हो दिमाग खराब कर दिया विद्यार्थी में दिमाग खराब हो जाता है इसका चक्कर हम हमें।, हमें हमें देना पड़ता है इन लोगों को भाई बांटो हम भी एक कोठारी को, को बना दिए थे बांटने का काम मैंने झंझटा हो ना आवे ना हमें बांटना है खत्म मारना तो ये आसान नहीं है स्टेप स्टेप होगा धीरे धीरे धीरे करो लोग किया गया चलो बहन तुमको करके भी दी दिखा देते हमको ऐसे कहा अब किया मैंने जब किया सब किया लेकिन अब तेरे सामने करके दिखा देंगे कहीं नहीं जाएंगे देख लेना क्या होता है और घर बैठे चपक भी रहा है कैसे तो नहीं तो आश्चर्य करते कहा कैसे चला रहा है आश्रम लोग जांचने में लगे हुए हैं और कोई परमानेंट भगत नहीं है उसको तो एड्रेस फाइल बना है देखते रहो पता लगाते रहो तो ये कठिन काम तो है इसलिए महता प्रयास ही नहीं कहा हुआ है धीरा प्रत्येगा अमृतत्म अमरणत्म नित्य स्वभावता क्योंकि अमृतत्म ने अमरण धर्मत्तम नित्य स्वभावता नित्य स्वभावता को चाहते हुए वह जो है किसका नित्य स्वभाव होता कोई चाह रहे हो आत्मा नित्य स्वभावता आत्मा के नित्य स्वभावता को चाहते वो करना है जितना करेगा उतना ही मजबूत होगा इसलिए माता प्रयास जरूरत पड़ गया ठीक है जो स्वाभाविक है और निरंतर पहाड़ी देखने वाला है उसको आपने अंदर लाने के लिए भी कह दिया तो कैसे लाया जाएगा तो प्रक्रिया भी तो बताओ ये तो आपने कहा कोई धीर होता है जो अंदर की ओर देखने लगेगा उसी को अनुभव में आएगा इन इंद्रियों को अंधेर दूर करे तो कैसे करें ये मानते है नहीं कहते युक्ति को दे अंदर करने की तरीका क्या है और ये चंदन करना ये सब हमको दुख देने वाला है इससे कोई भी नित्य वस्त अनुभव नहीं हो सकता ये सब जितना भी हमें बाहर से प्राप्त हो रहे हैं जिनकी और इंद्रियां जाती है और इंद्रिया ग्रहण कर रहे हैं उन वस्तुओ सारे के सारे अनिथ्य है इन अनित्यों में मुझे उस नित्य की उपलब्धि नहीं हो सकती ये दृढ़ चिंतन हो जाए फिर अनित्यो में जाएंगे अब ये मान के चल रहा है ना इंद्रिया इन वस्तुओं में ही सुख है भाई वस्तु में ही सुख मान करके वो बाढ़ दौड़ रहा जब ये निश्चय कर लोगे कि भाई ये भाई वस्तुओं से मिलेगा जरूर सुख इन वह सुख क्षणिक है नश्वर है। अतवा इन में आकांक्षा करना मूर्ख यह विवेक को दृढ़ करना है भीतर से तो इंद्रिया अपने आप बाहर जाना पड़ा क्यों बाहर जाए जैसे विदेशी लोग हमें गए कि आपको इतना ज्ञान इतना सारा है इतना अनुभव है तो हमें भी थोड़ा मार्गदर्शन दे दो। हमने कहा किसने कहा हमारे पास ये सब आप तो सुना हमको इतना बढ़िया बढ़िया बात तो हमको लगा कि बहुत है मैंने कहा हम कुछ नहीं है न तुम सोच रहे हो बस तुम्हारी सोच हम क्या कर तुम्हारे कहने से तुम हम बहुत हो गए क्या तुम्हारे कहने से हमको जीवन मुक्त हो जाएंगे तुम सर्टिफाई करोगे हम जीवन मुक्त हैं ऐसे कैसा होगा आपके सर्टिफाई कर देने से कोई जीवन मुक्त नहीं हो जाता और से कोई वेदांत स्कूल नहीं है जो आपको परीक्षा करके कर कहा अमुक जीवन मुक्त है इसको जीवन सर्टिफिकेट मिलता तो है ऐसा वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट देते है कोई जीण मूर्ति का सर्टिफिकेट तो आज तक दिया नहीं न कभी कोई दे सकता है इसलिए हमने कहा हम कितने पानी में हम जानते हैं तो इसलिए तुम लोग अपने देश जाओ करो न करो तुम जानो तुम जाने का तुम्हारा काम हमारे ऐसे काम नहीं है वहाँ आया था तो तुम लोग दबाव डाल दिए उस समय पता नहीं कोई कार्यक्रम थी पाप जगा था तो हमने हाँ कर दी वचन दे दिया वचन को निभा दिया अब इससे आगे जो है तुमको हमने अपने गुरु भाइयों को मिला दिया लोगों को ले जाना इनको गुरु बनाना जैसे गुरु बनने वाले हैं, हम तो गुरु चीज ना है ना चेहरा ही है क्या करें? आज चेला भी नहीं बन पाए ढंग का तो हम चेला अपना को कैसे के सकेंगे गुरु कैसे बनेंगे सवाल ही नहीं उठता अब चेला पहले बना ना फिर गुरु बनना है इस नाम चेहरा न ना गुरु है सिर्फ हमारे चक्रवात पर बर्बाद हो जाओगे तुम तो अपना देखो बेचारा तो सब फंसा दिया <laughs> तो जाएंगे तो ऐसे पिंड छुड़ाना पड़ता है ना नहीं पिंड छुड़ा तो बस तो तो माया के पीछे भागते रहो भागते रहो भागते रहेंगे माया के पीछे भी इसका आदि अंत तो है नहीं तो बड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए यहाँ पर कहेंगे देखो कि ये जो है ना भाग रहा है कौन जो अनित्यों में भी नित्य की अपेक्षा कर रहा है अनित्यो में नित्य की प्राप्ति की भ्रांति जिसके अंदर है वो काम और ये आपको विवेक करना होगा इंद्रियों को ये प्रतिरोध करनी है तो इन अनित्यों से मुझे नीति की प्राप्ति नहीं होगी ये जब तक आप प्रेरणा निश्चय नहीं करेंगे तब तक आपको ये सताते ही रहेंगे इसको अगले मंत्र से उस साधन भी बताएंगे परामुख करने का जो था परामुख जो है उसको अंतर्मुख करने मृत्यु मृत धीरा ध्रुव मध्य प्रार्थय दे जो स्वाभाविक है उनको प्रत्यक कैसे किया जाए उसके पहले कारण जानना जरूरी है किस कारण से बाहर हो रहे परमात्मा स्वयं जो विश्व स्वरूप ही है उसी ने ये मानो एक तरह से इसको बाहर करके कर दिया गया पूर्व मंत्र इसमें इसे क्यों किया क्या वास्तव में उसने कहतृत्व है है उसके अंदर नहीं है फिर हुआ कैसे किसी को समझाने के लिए पूर्वार्ध आरंभ होता है वास्तव में उसने किया कुछ नहीं है अविद्या के कारण से सब हो गया है अविद्या अविद्याण से आई गई कहीं से नहीं वो जिसको संसार दिखाई दे रहा है जिसको बंधन का अनुभव हो रहा है उसके पास है जिसको ऐसा नहीं है वो मुक्त है उसके सब विद्या है नहीं ना उसकी इंद्रिया बहिर्मुख जिसको ऐसे लगता है हमारी इंद्रिया बहिर्मुख है और हम जो है जगत को ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर सुख परमानंदानुभूति स्वरूप अनुभूति नहीं है उसके अंदर यह विद्या है उसने कह पराचक कामान अनुयंती बालाज्ञ बाला जो पुरुष है अज्ञानवान जो पुरुष है वो पराचक कामान बाह्य भोगों के पीछे अनुयंती दौड़ते रहता है ते इसी से वे लोग जो है मृत्यु हो विकस्य पाशम यंती मृत्यु का जो विस्तृत पास है उसमें पड़ जाते हैं अर्थ विद्या, काम कर्म आत्म जो मृत्यु है उस मृत्यु का जो विशाल पाश रूपा फल है जो विभिन्न प्रकार के फल प्राप्ति है उसके जाल में फंस जाते हैं। ठीक इसके पीठ और किंतु जो विवेकी पुरुष है वो क्या करता है अमृत विदिता वह जानता है की मेरा अपना स्वरूप अमृत है यह जानने के कारण से जान करके ध्रुवम द्रवेश हो यह है उस संसार के अंदर अनित्य पदार्थ जो पड़े हैं इन अनित्य पदार्थों तो में से किसी भी चीज की वो इच्छा नहीं करता है और इनके अंदर वह ध्रुव पदार्थ की कामना नहीं कर सकता क्यों नहीं करेगा क्यों नहीं प्रार्थना करता है क्योंकि वो जानता है यह सब मेरा परमार्थ स्वरूप का दर्शन के प्रति प्रतिबंधक है परमार्थ स्वरूप दर्शन के प्रति विरोधी है ये वो अच्छी तरह से जानता है यह स्वाभाविकागे वनात्म दर्शन तक आत्मदर्शन से प्रतिबद्ध कारण अविद्या जो स्वाभाविक रूप से हम बहिर्मुखी होकर बाहर में विद्यमान अनात्म वस्तुओं का ही निरंतर दर्शन कर रहा हूँ वह जो है अनात्म दर्शन ही आत्मदर्शन के प्रति प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक का कारण क्या है का का तद अविद्या प्रतिबंध का कारण कौन है अविद्या वह आत्मदर्शन का प्रतिकूल विरोधी है याच पराक्षु एवं अविद्यापदर्शित दृष्टादृष्टेश भोगेश पराक्ष एवं अविद्यापदर्शित अविद्या से जर्शाया गया भार में विद्यमान जो दृष्ट अदृष्ट भोगों जो तृष्णा है ये तो दो चीजें है अविद्या और अविद्या का कार्य जो तृष्णा इस अविद्या तृष्टाभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शना तादर्श अविद्या और अविद्या का कार्य होता जो तृष्टा इन्हीं के कारणों से जो है हम अपने आत्मदर्शन से प्रतिबद्ध हुए हैं, पराच बहिर्गत एवं कामान पर बाहर गए हुए काम में कामयान विषया बाहर में विद्यमान जो है विषय हैं उन विषयों को पीछे ही अनुयती अनुगछती के बाल अल्प प्रज्ञा जो बाल है जो अल्प प्रज्ञ है अज्ञान और अविद्या दृष्टाभ्यान से युक्त है वो मृत्यु और काम कर्म समुदाय से यंती मृत्यु मैं अविद्या काम एवं कर्म एक त्रिकुट समुदाय के पीछे लगे हुए हैं और उसी को प्राप्त अंत में करते हैं क्यों ऐसा होता है कदि विद्य विस्ती सर्वतो व्याप्त क्योंकि ये जो पास है वह सर्वत्र व्याप्त आश्यंत बद्यंती ये नम पास क्यूँकी इन्हीं के द्वारा वह बारम्बार बंधन को प्राप्त करते रहता है अतएव इनको पास कहा गया है जिनको अविद्या काम मने कृष्णा और इन दोनों के कारण से हमारे जो प्रवृत्ति रूपा कर्म देहेन्द्रिया संयोग वियोग लक्षण और क्या है बंदन दे का साथ संयोग और वियोग रूपा जो हमारे व्यवहार होता है इन सारों का जो है वो पास के समान तो का है अनवरत जन्म मरण जनारो आदि अनेक अन्य जनते कहने का तात्पर्य है नित्य निरंतर ये आदमी जो है जन्म मरण और जरा रोग आदि अनेक अन्य समुदाय को प्राप्त करते रहते हैं यह कहीं एवं जिसलिए ऐसा है इसलिए अर्था धीरा तस्मात धीर विवेक न जी होता है प्रत्येगा स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्म ध्रुव विदिता प्रत्यगात्त स्वरूपात्मक जो हमारा आत्मस्वरूप तो ही है वही एकमात्र अमृत वस्तु है ध्रुव वस्तु है ऐसा धीरा धीर दी पर विवेकिन बहुवचन तो आ कर दिया गया क्या? यहाँ दीर्घ मात्रा नहीं है ठीक कर तस्मा धीरा विवेकिन प्रत्यात् वा स्वरूप अवस्थान अवस्थान लक्षण प्रत्यात्म स्वरूप में ही अवस्थित हो वास्तव में अमृतत्व है ऐसा वो निश्चय कर लेता है देवारी देवादी अमृतत्व अध्यक्ष जानता है कि देवारी में विद्यमान जो अमृतत्व का व्यवहार होता है वह सापेक्ष अमृतत्व है तो प्रत्यध स्वरावस्थान लक्षणम और ये तो क्या है प्रत्येत स्वरूप रूपा है न कर्मणा नो कणियान इति ध्रुवम ये तो है ध्रुव क्यूँकी न कर्म से बढ़ता है न घटता है इत्यादि वृद्धाण को परिषद में कहा है चार चार तीस तद एवं गौतम कूटस्तम अमृतत्व इस प्रकार का जो कुटस्त है वो अविचाल्य उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है क्योंकि कुटस्थ अमृतत्व उस तत्व को अमृत करके जानने के पश्चात अद्रवेशार देशो नित्यो निर्धार्य ब्राह्मण यह संसार अनर्थप्राय प्राय न प्रार्थय सीकल पदार्थों में अर्थात पदार्थों में ये ब्राह्मण लोग निर्धारण कर लेते हैं कि भाई इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ सब है सबका साथ अनर्थ प्राय है अतव जहा उनको न प्रार्थय उसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, उसकी आकांक्षा को त्याग देते है किंचित अभी दर्शन प्रतिकूल क्योंकि जो कुछ भी है किंचित यानी दो चार चीज अपने अनुकूल होगा नहीं एक चीज का एक अवय मात्र भी ऐसा वस्तु नहीं सर पदा संसार के अंदर जो अनुकूल हो जो कुछ भी है वह सब कुछ प्रत्येगात्मा का प्रतिकूल ही है प्रत्येगा दर्शन का प्रतिकूल ही होता है पुत्र वित्त लोकेशाभ्योष्ठ कहानी का इस मंत्र का तात्पर्य है विवेकी पुरुष निश्चित रूप से पुत्रषण वित्त और लोकेष्णाओं से निश्चित रूप से उठ जाते हैं अर्थात को त्याग देते हैं यदि न किंचित अन्य प्रार्थियं ब्राह्मण खत्म तदिगम तो जिसके ज्ञान हो जाने ब्राह्मण लोग किसी भी अन्य वस्तु का अन्य किंचित अन्य वस्तु न प्रार्थय प्रार्थना नहीं करते है खत्म तो उसका मधिगम कैसे होगा उस तत्व का स्वरूप का जिसके विज्ञान होने से जिस विज्ञान जिस का होने यदि न किंचित अन्य प्रार्थी ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात जो विरक्त पुरुष है वह कभी दूसरे चीज की प्रार्थना ही नहीं करता वह उस तत्व का तत्व कथम अधिगम का अधिगम कैसे होगा सर्व साक्षी रूप में वही तो है साक्षी भाव में चले जाओ तब साधन बता कारण बताया क्या कारण है बहिर्मुख हुए हैं अविद्या काम कर्म ही मुख्य कारण है बता दिया और सबका जड़ तो अविद्या है सीधी सीधी बात है अविद्या ही सबका अविद्या क्षेत्र है ना सूत्र है हाँ अविद्या क्षेत्र उतरे सूत्र है पातंजलोग सूत्र ये खेती है आगे के सहारा का कारण है वो राग द्वेश जो भी हो सारे चीजों का खेती अविद्या है ये से सब उपजता है मूल वो चीज है उसको दूर कैसे करना है साक्ष्य भाव स्थित होना पड़ेगा तब अविद्या और अविद्या, और अविद्या रचा हुआ सारा चीज आपको सामने स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे अपना आप अलग हो जाएंगे ये न रूपम रसम कंधम शब्दास्पर्शा गंश्य मैथुनान ये ते नहीं किमत्र परिशिष्यते तय तत् जिस स्वरूप आत्मा के द्वारा ही रूप रस गंध स्पर्श मैथुना आदि जनिजो सुख इन सारे चीजों को ये तेन भी जाना थे इसी आत्म से तुम जानते हो ये ये नहीं तेन तेनावी जाना किम परिशिष्यते। बताओ ऐसा कौन सा चीज अवशिष्ट हो गया इस संसार में जिसको आत्मा नहीं जानता आत्मा प्रकाशित नहीं करता हो आत्मा के उसका नहीं होता हो ऐसा कोई तत्व है न किंच एक बस यही है वो तत्व जिसको है न तुमने पूछा था अन्यत्र धर्मवाद अन्यत्र अन्यत्र कृता का तो कहते हैं वो सारे चीज जो रहा प्रश्न है उसका यही जवाब है बस यही चीज है वो जिससे तुम सारे चीज को अनुभव कर रहे हो वही वो, वो आत्मा है वही वह ब्रह्म है ये नज्ञान स्वभाव आत्मना विज्ञान स्वभाव रूप आत्मा उस आत्मा से रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान मिथुन निमित्तां सुख प्रत्यान जाना स्पष्ट ही है और मैं मैथुरान कर दिया मिथुन निमित्ता सुख प्रत्यय मिथुन निमित्त करने से ये नहीं समझना कि जो स्त्री पुरुष का भोग को मिथुन से कर रहे हैं कि संबंध जन्य इंद्रियों का विशेष संबंध से जन्य किसी भी प्रकार का मिथुन भाव को प्राप्त करें द्वैत भाव को प्राप्त करना मिथुन भाव में द्वैत भाव द्वैत भाव से प्राप्त तो होकर जो कुछ भी है उनको सुखानुभ होता है उन सारे सुखों का अनुभव कौन करता है सर्वो लोग कहाज्ञात्मना जाना थी जाना कहते ये, ये तो सर्वो लोग आपने कैसे कह दिया सारे दुनिया तो इस बात को समझती नहीं है जानती नहीं है भाई हम आत्मा थी हर एक जान रहे हैं ऐसा तो जानते क्या इस बात को फिर कैसे आपने कह दिया सर्वो लोग